श्री कृष्ण श्रीरामकृष्णकथा नौम पच्छेद दक्षिण मरोयाडभक्त साध श्रीरामकृष्ण अपराहका मटर्मोदय तथा एक मास्टर वक्ता उपविष्टा सी काड भक्ता केचन प्रणतवत ते का व्यापार कुर ते श्री प्रभु वदी भास्त उपदिशत श्री प्रभुर्हसतीीरामकृष्ण मारोयाडक्ता पश्य अहमता तथा ममता एक अज्ञान हे ईश्वर तावक मदीयमी मिति कथम वक्ष्यस उद्यानरक्षी कर्मचारी वदती मदीय किन्तु यदी कमप्य पराधम मुद्यान तदा प्रभु तदा विताड़ती तदाएता साहस नव स्वीयां आम्रका निर्मता मंजुषा उद्यान बहिरानेश्यती काम क्रोधादरपने गतिम ईश्वरा मुखर्तय का कामलोभ करीय चेदर काम लोभव प्राप्त कामलोभ सश्रेय विचार्यतो तय निराकृति हस्तीपरकीयरं पादन प्रवृत्ते सती हस्तीपक अंकुशेन आहनेत अंकुशेन आहनते युष्मास्तु व्यापार क्रीय क्रमण उन्नति विधात जानी कोप्पी आदौ ऐरण्यक निर्माती परम अतिप्य वसन विपणि कौती तथा ऐश्वर्यश्यापसर्पणीय सैदेव मध्ये मध्ये कतिचन दिनाजने स्थि अकतया तदापन विधात पर कि काल प्राप्ति विना किमें न सिद्य है कसाचि भोगकर्म बहुविषं वर्तन तदर्थ विलंबेन होती अपरिणत विस्फोटके अस्त्र प्रयोगा हित विपरीत संपद्यते भिसजा अस्त्रो भिषा क्रियते, पुत्रो वदत अवदत माता इद्म स्वैमी मम पुरीसगे सुद्भूते बोधनीय मात्रो वस्पुरी वेगे नं बोधनी बोधनीय मैं न बोधनीयोसि समेशाम बोधनीयसी सामा हाष्यम मोयाडक्तस्त व्यापारे मृषावाचरामनामकर्तन मारोयाडक्ता मध्ये मध्ये सैवाथ मिष्टान्ना द्रव्याणी आनयती फलास्थिका मस्यंडी प्रभृति स्थलित्स्यंडी च पाटलु प्रभुण तो तत्सवस्तु प्रायसो न सेव्यते, सव्यते वहुभ नएकृा भाषण व्याहारेण्यजन करनी अतः समस्थितड़ जान आलाप छलेन थी रामकृष्ण, छलन उपदशति थ्रीरामकृष्ण पश्चि व्यापारकर्मश सत्यढ़ती वाणिज्यकर्म उपचयापचय आख्यानम नानक आख्यानमस्त वदत असाधु द्रव्योजन प्रवृत्त सन्न पश्यम यम रुधिरा जा सन्यासीभ्य शुद्ध वस्तु दसदुपायन उपाजस्तु न दर्ग ईश्वर लर्वद कर्म सनस्सौ स्थपनीय विस्फोटक पृषोहम सर्व कर्म किन्तु कौमी किंतु मनो विस्फोटक प्रत्यस्तिमनामकर्तनमुत्तम यो रामु ही पुनर जगत थियती सर्व रा दाशरथी पुनर्जगत्व चास्दिष्ट वर्तते अंतर्बिश्च एव सो जगन्नीवास राम सर्व राम सर्व अनुरालक्षण